एक्चुअली क्या था कि नर्सरी हाउस कोई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जा रहा था उसमें काफी डोनेशन वगैरह भी आता था लाखों रुपए वहां के ऑफिस में में बने लॉकर रखा रहता था ये बात सिक्योरिटी गार्ड को अच्छे से पता थी यहां पर काफी पैसा आता है तो उसने क्या किया पहले तो चोरी के महीने भर पहले ही ऑफिस में चारों तरफ कैमरा लगा दिया अब कितना पैसा आ रहा है कब आ रहा है कहाँ रखा जा रहा है पैसा अंदर का सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है सब उसने अच्छे से समझ लिया इसके बाद जब उसने चोरी की तब भी एक दिन में ही सारा पैसा उठाकर नहीं ले गया पहले वहां ऑफिस से पैसा चोरी किया फिर उसे ले नीचे बेसमेंट में छिपा दिया फिर अगले दिन रोज काम पर आता रहा ताकि किसी को भी उस पर शक न हो कई दिनों में वो पैसा वहां से लेकर गया था ओ, फिर मंजू ने उसे पकड़ा कैसे अब मंजू मैडम ने वहां जाकर देखा तो पहले ही बता दिया कि ये काम किसी जान पहचान वाले आदमी ने ही किया है क्यूँकी बिना किसी अंदर के आदमी की मदद के कोई वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को जान ही नहीं सकता था और अगर कोई बाहरी होता तो सीसीटीवी कैमरे में जरूर ही आ जाता ओह हाँ मतलब उसकी चालाकी ही उसकी दुश्मन बन गई विक्रांत ने कहा जब मंजू मैडम ने एक एक सिक्योरिटी वाले आदमी से पूछताछ शुरू की तो उन्हें उस चोर की पॉकेट में नई चाबियां मिली थी उस चाबी से ना सिर्फ नर्सरी का मेन गेट खुलता था बल्कि उससे वहाँ के हर कमरे का लॉक खुला जा रहा था दरअसल वो मास्टर की थी और उस चाबी को उससे सिक्योरिटी गार्ड ने खुद ही बनाया था सच में कितना चालाक था ना और मंजू मैडम ने भी सही दिमाग लगाया था सुनीधि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन विक्रांत किसी गहरी सोच में पड़ गया था हम्म, वो लगभग दस सेकंड तक ऐसे ही सोचता रहा फिर अचानक से चिल्ला पड़ा यस ये तो बात है अब समझ गया क्या हुआ क्या, हुआ? क्या समझ गया ये चाबी ताले का गेम सब क्लियर हो गया इतना कहते हुए विक्रांत अपनी कुर्सी से लपक कर उठ खड़ा हुआ ताला चाबी क्या बोल रहे हैं आप सुनिधि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अच्छा मैं एक इम्पोर्टेंट केस से बाहर जा रहा हूँ तुम यहाँ ऑफिस में कुछ होता है तब तक संभाल लेना ठीक है विक्रांत ने जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहा लेकिन साढ़े बजे हमारी मीटिंग है संगीता मैडम ने बताया था और वो आपके लिए ही रखी गई है सुनिधि ने विक्रांत को रोकने की कोशिश तो की लेकिन तब तक विक्रांत वहाँ से जा चुका था उसने सुनिधि की पूरी बात भी नहीं सुनी आज की मीटिंग हमेशा की नॉर्मल मीटिंग से थोड़ी अलग थी मीटिंग में दो खास सीट पहले से ही रिजर्व थी उसके बाद सेकंड नंबर पर ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के लिए और डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा की सीट थी इसके बाद लाइन से डिपार्टमेंट के सभी एजेंट्स के लिए सीट लगी हुई थी अब तक साढ़े दस बज चुके थे पुष्कर ने संगीता की तरफ देखते हुए कहा संगीता विक्रांत कहा है उसे मीटिंग के लिए इन्फॉर्म नहीं किया क्या मैंने बताया तो था संगीता के चेहरे पर परेशानी की शिकन देखी जा सकती थी मैंने उसे दो तीन बार बताया था लेकिन सुनिधि बता रही है कि वो किसी इम्पोर्टेंट केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए गया सोल्व तो हो चुके हैं तुम लोग मुझसे भरे लहजे में संगीता से पूछा वो ओल्ड केस डिपार्टमेंट में काम करता है वहाँ हजारों पेंडिंग केस पड़े हैं अब वो किस पर काम कर रहा है क्या पता संगीता ने अपनी तरफ ऐसी विक्रांत का बचाव करते हुए कहा पुष्कर ने संगीता को घूरते हुए कहा आज यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब भी आने वाले हैं और सब यहाँ विक्रांत को ही पूछने वाले हैं। देखता हूँ तुम लोग क्या जवाब देते हो संगीता के पास भी अब कोई जवाब नहीं था उसने पहले तो विक्रांत के पास कई बार कॉल किया लेकिन विक्रांत ने एक बार भी फोन पिक नहीं किया तब संगीता ने सुनिधि से कहकर विक्रांत की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहा सुनिधि ने बताया कि वो इस वक्त पनवेल ब्रांच पुलिस स्टेशन पर है खुश अब तक ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात यहाँ पहुंच चुके थे विक्रांत कहा है दिख नहीं रहे वो पुष्कर को तो अब विक्रांत को गिराने का अच्छा मौका मिल गया था उसने तुरंत ही जवाब दिया सर पता नहीं कहाँ है वो उसका फोन भी नहीं लग रहा क्या मतलब पता नहीं है। उसे बताया नहीं था कि आज यहाँ मीटिंग है सर बताया तो था लेकिन पुष्कर कुछ बोलने ही वाला था कि संगीता ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा सर वो एक केस के सिलसिले में पनवेल ब्रांच गया हुआ है कोई इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया था तो आज ही जाना जरूरी था क्या इन्वेस्टिगेशन बाद में नहीं हो सकती थी डिप्टी कमिश्नर सर उसे आज मिलना चाहते थे, और तुम लोगों को पहले से ही इसके लिए इन्फॉर्म कर दिया था फिर भी ऐसी हरकत नाम की चीज ही नहीं है ब्यूरो चीफ के गुस्से को देखकर संगीता भी सहम उठी दरअसल जब उसे उस मीटिंग की नोटिस मिली थी तब ये नहीं बताया गया था की डिप्टी कमिश्नर सर यहाँ आने वाले है और वो विक्रांत से मिलना चाहते अगर संगीता को ये बात पहले पता रही होती तो वो किसी भी हालत में विक्रांत को यहाँ से हिलने ना देती संगीता को मीटिंग की नोटिस पुष्कर द्वारा ही दी गई थी कहीं ना कहीं संगीता को लग रहा था कि ये सब पुष्कर जानबूझकर करवा रहा है अरे सर विक्रांत काफी मेहनती है उसने अभी हाल ही में दो केसेस सोल्व किए है अभी भी ऐसे ही किसी केस में लगा होगा टाइम कहा रहता है उसके पास काम से फुर्सती नहीं उसे पुष्कर ने ब्यूरो चीफ अमृत से कहा दो केसेज सोल्व किए हैं तो इसका क्या मतलब खुद को डिपार्टमेंट से ऊपर समझने लगा है क्या सीनियर की इज्जत करना छोड़ देगा क्या देखो पुष्कर मैं तुम्हें बता रहा हूं इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोई कितना भी केस सॉल्व कर ले लेकिन उसे डिपार्टमेंट की और सीनियर की इज्जत तो करनी ही होगी ठीक है सर मैं विक्रांत को समझा दूंगा पुष्कर ने चेहरे पर शातिर से मुस्कान लाते हुए कहा वो अपने मकसद में तो कामयाब हो ही गया था उसे देख संगीता का खून खोला जा रहा था तभी डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा बोल पड़ी अरे छोड़िए सर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है हम डिप्टी कमिश्नर सर को बता देंगे वो किसी केस के सिलसिले में बाहर गया है खुद अपनी वजह से यहाँ एब्सेंट नहीं हुआ है काम ही कर रहा है वो फिर वो जहाँ तक है कुछ नहीं कहेंगे जैसे ही ब्यूरो चीफ अमृत डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली से बात करने के लिए पीछे मुड़े ही थे ऑफिस का दरवाजा खुलता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर अमित कुमार अपने साथ दो लोगों को ले अंदर दाखिल होते हैं दोनों ही लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म पहने हुए तेजी से अंदर दाखिल हो गए और सबने एक साथल्यूट किया।, सब किया और फिर इसके बाद उन्होंने अमृत और मिताली से हाथ मिलाया हाथ मिलाने के बाद वो चुप चाप जा अपनी चेयर पर बैठ गए डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली से न खड़ी हुई उन्होंने पहले चश्मे वाले शख्स की तरफ हाथ करते हुए कहा ये हैं हमारे मिताली ने दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया जिसने की चेक शर्ट पहनी हुई थी और साथ में ब्लेजर भी डाल रखा था और हम क्राइम ब्रांच के एस एस पी सर रोनित चौहान सर का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से मीटिंग हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा लेकिन इसके साथ ही वहां बैठे सभी पुलिसकर्मी दुविधा में भी थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज यहां पर एसएसपी एस रोनित चौहान क्यों आए हुए हैं? वो तो कभी जल्दी मीटिंग में आते भी नहीं है डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा सब लोगों की इस बेचैनी को अच्छे ऐसी समझ रही थी उन्होंने तुरंत ही कहा आज हमारे बीच एस साहब किसी केस के सिलसिले में आए हुए है उन्हें अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों की भी मदद चाहिए तो आने वाले कुछ दिनों तक वो कई बार हमसे रूबरू होते रहेंगे और हम भी अपना 100 परसेंट देकर सर की मदद करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सर मिताली के शब्दों के साथ ही फिर से हॉल तालियों से गूंज उठा इसके बाद डिप्टी कमिश्नर कुमार वर्मा ने कहा एसएसपी रोनी चौहान जी को मुंबई हेड क्राइम ब्रांच द्वारा एक खास केस सौंपा गया है जिस पर ये डी नगर ब्रांच यानी की आप लोगों के सहयोग के साथ काम करेंगे प्लीज आप लोग इनके साथ पूरा कोपरेट कीजिएगा फिर एसएसपी एस साहब ने भी सभी का धन्यवाद देते हुए दो तो चार शब्द बोले वो बेहद शांत स्वभाव के और गंभीर व्यक्तित्व वाले आदमी मालूम होते थे एक एसएसपी के रूप में उनके पास काफी अनुभव था और उनका ये अनुभव उनके चेहरे से भी झलकता था थोड़ी बहुत इधर उधर की बात होने के बाद असली मीटिंग की शुरुआत हुई